देवी भागवत नवम भगवती दक्षिणा के प्राकृत्य का प्रसंग भगवान आप असंख्य गोपों गोपियों ब्रह्मांडों तथा वहां के निवासी प्राणियों के लिए एकमात्र स्वामी हैं विश्व से लेकर अखिल ब्रह्मांड गोलोक तक का साम्राज्य जो मुझे प्राप्त है यह केवल आपकी कृपा का ही प्रसाद है स्त्री स्वभाव मिटता नहीं अतः मैं आपके रहस्य को न समझकर कभी कभी इस प्रकार का दुराव कर बैठती हूं। आप मुझे क्षमा करें इस प्रकार कहकर राधा भक्तिपूर्वकृष्ण का ध्यान करने लगी प्रेम के कारण उनकी आंखों से आंसू ढल रहे थे नाथ नाथ की करुण ध्वनि उनके मुख से निकल रहे थे, वियोग के कठिन दुख का अनुभव करते हुए वे दैन्य भाव से कह रही थी प्रभो अब तुरंत दर्शन देने की कृपा कीजिए तदनंतर श्री कृष्ण ने प्रकट होकर राधा के विरह ताप को शांत किया मुझे उसी समय प्रसंग है श्री राधा की सहचरी सुशीला नाम की जो गोपी थी जिसे राधा ने गोलोक से च्युत होने के लिए कह दिया था वहाँ से चलकर देवी दक्षिणा के नाम से प्रकट हुई थी इनके प्रकट होने का प्रसंग इस प्रकार है दीर्घकाल तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के विग्रह में उसने स्थान प्राप्त कर लिया तब अत्यंत कठिन यज्ञ करने पर भी देवताओं के सामने फल उपस्थित नहीं होता था वे सभी उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर जगत प्रभु भगवान श्रीहरि का ध्यान किया बहुत समय तक भक्तिपूर्वक ध्यान करने के पश्चात उन्हें आदेश प्राप्त हुआ स्वयं भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के दिव्य विग्रह से मर्दलक्ष्मी को प्रकट किया और दक्षिणा नाम रखकर उसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया ब्रह्मा जी ने यज्ञ संबंधी कार्यों की संपन्नता के लिए देवी दक्षिणा के यज्ञ पुरुष के पास रहने की व्यवस्था कर दी उस समय यज्ञ पुरुष का मन आनंद से भर गया उन्होंने विधि के साथ भगवती दक्षिणा की पूजा और स्तुति की उन देवी का वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान था प्रभा ऐसी थी मानो करोणों चंद्रमा हो उनका अत्यंत कमनीय विग्रह मन को मुक्त कर देता था कमल के समान मुख वाली वे कोमलांगी देवी कमल जैसे विशाल नेत्रों से शोभा पा रही थी भगवती लक्ष्मी से प्रकट उन आदरणीय देवी के लिए कमल ही आसन भी था शुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे उन साधी का ओठ सुपक बिंबा फल के सदृश था उन्होंने भूषणों से विभूषित थी उनका सुंदर वेश था उन्हें देखकर मुनियों का मन भी मुक्त हो जाता था कस्तूरी मिश्रित चंदन से बिंदी के रूप में अर्थचंद्रा का तिलक उनके लनाट पर शोभा पा रहा था केसों के समीप सिंदूर की एक छोटी बिंदी थी उनके रहने का स्थान भी जगमगा रहा था सुंदर नितंब बृहस््रोणी और विशाल वक्षस्थल से वे शोभा पा रही थी फिर ब्रह्मा जी के कथनानुसार यज्ञ पुरुष ने उन देवी को अपनी सहधर्मिणी बना लिया कुछ समय बाद देव दक्षिणा गर्भवती हो गई बारह दिव्य वर्षों के बाद उन्होंने संपूर्ण कर्मों के फल फलस्वरूप श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया कर्म समाप्त होने पर फल प्रदान करना उस पुत्र का सहज गुण हुआ अतएव पुरुष इस प्रकार कहते हैं कि भगवान यज्ञ देवी दक्षिणा तथा अपने पुत्र फल से संपन्न होने पर ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं नारद इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा तथा फलदाता पुत्र को प्राप्त करके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 तुरंत ही ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दे देता तो उस दक्षिणा की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और साथ ही यजमान का संपूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाता है ब्राह्मण का स्वत: अपहरण करने से वह अपवित्र मानव किसी कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता उसी पाप के फल फलस्वरूप उस पाप की मानव को दरिद्र और रोगी होना पड़ता है लक्ष्मी अत्यंत भयंकर श्राप देकर उसके घर से चली जाती हैं उसके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण को पितर ग्रहण नहीं करते हैं ऐसे ही देवता उसकी की हुई पूजा तथा अग्नि में दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करती यज्ञ करते समय कर्ता ने दक्षिणा संकल्प कर दी किंतु दी नहीं और प्रतिग्रह लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं तो ये दोनों व्यक्ति नरक में इस प्रकार गिरते हैं जैसे रस्सी टूट जाने पर घड़ा विप्र इस प्रकार की यह रहस्यमयी बातें बतला दी तुम्हें पुनः क्या सुनने की इच्छा है